विनियोग इस प्रकार से कर दिया मर्त्यान्न एकम सकल मर्त्यों के लिए सर्वसाधारण एक अन्न की सृष्टि करी है देवान्त देवताओं के लिए दो अन्न पशुओं के लिए चौथा और खुद के लिए अपने लिए अन्य तृतयम आत्मा अन्य जो बाकी बचा हुआ तीन है वो खुद के लिए उसने अपने लिए सृष्टि कर लिया इस प्रकार से अन्नों का विनियोग करो प्रश्न उठता है कौन से हैं खुद के लिए तीन कौन से बनाए पशुओं के लिए एक कौन चीज बनाया देवताओं के लिए जो दो दो बने वो कौन से दो। कौन से हैं और सर्वसाधारण एक सा इसके मंत्रों को पहले अवतरण का काम दे रहे वैसा ते एक मध्यम से साधारण एक साधारण है क्या है वह वा? इदमे वाधारणम यही वह साधारण जो हम सब खाते पीते जो जो खाता पीता है चौरासी लाख योनियों का जो जो अपना अपना भोजन है वो सारे चीजों का भोजन में गएंगे साधारण हर योनि का अपना अपना भोजन होता है सुवर्ग स्टाइल भोजन है है ना एक मछली का दूसरा मछली की खाना होता है एक शाम शाम को भी खा जाता है आदमी भी मछली को खाता है एक दूसरे के इस तरह से सभी अन्न बने जीवो जीव से अन्न भागवत विदुर जी को मैत्री बता रहे हैं जीवो जीव से अन्न तरह से सर्व साधारण अन्न हो गया एक दूसरे के शरीरों को जो हम खा रहे सारे प्रकार का जो अन्न खाने योगी जितने भी है सब कुछ खाद्य जो भी है वो एक है उसको एक शब्द कर देंगे हम साधारण अन्न इत्यादि अयम महात्मा वामयो मनोमय प्राणमय और जीवन जो अप्रिय क्या बनाया तीन चीजों बनाया वाणी मन और प्राण इत्यंत वाक्य संदर्भ ईषदिका द्वय रूपेण दो कंडिकाओं से कम कं। दूसरी और तीसरी दो कंडिका संपूर्ण नहीं थोड़ा सा कम कं। दो कंडिकाओं में इसका वर्णन हुआ दर्श पूर्णमासो क्षीरन ददा मन वाक प्राणचेत सप्तम अन्ना गेहूं चावल धान वगैरह सामान ऐसा साधारण अन्न हो गया और देवताओं का दो अन्न कौन सा दर्श और पूर्णिमास ये दो जो याग करते हैं लोग ये दो याग जो है एक प्रकार से देवताओं का अन्न और पशुओं का क्या था? दूध सकल पशु मनुष्य पशु ही है इसे इसको भी क्या क्या होता है है है है? के के बाद सबसे सब पहले का दूध दूध जिला पड़ता वो ही अन्न सकल पशुओं लिए खुद तीन क्या बनाया? है? मन मन वाणी वाणी और प्राण ये तीन खुद के लिए बना लिया जीवन अन्न तीनों अन्न माना जाए सात हो गए व्रिया ये दो मिला के तीन दूध हो गया चौथा और मन वाणी प्राण ये तीन हो गया सब तत्व अन्ना नाम अवगमता अन्नों की सात संख्या समझना चाहिए व्रियाली कम मनुजानाम दर्शपुर्णवास हो देवान क्षीरम पुरुष नाम वा प्राण हाँ जो है मनुष्यों के लिए बनाया दर्श और पुणमाश देवताओं के लिए बनाया दूध को पशुओं के लिए बना लिया और वाणी मन और प्राण को जीव ने अपने लिए बना लिया सप्तन्ना धुदंत पादित ईश्वर निर्वृत जीव निर्वृत्ति अयुक्त तथे जो साधव जो गिना है आपने ये तो ईश्वर सृष्टि लग रहा इसे सृष्टि के अंतर्गत सारा चीज जो चाल वर्ग है वो भी ईश्वर का ही निर्मित है वेदों में पढ़ित दृशास मंत्र भी ईश्वर निर्मित है और दूध भी ईश्वर निर्मित है वाणी मन है सब है। तो ये सब भी ईश्वरीय सृष्टि ही है तो ये सब तो ईश्वर ने तो बनाया है तो आपने इनको जीव सृष्टि कैसे कह रहे हो ये प्रश्न था। उप तौ आप जो हो मुझे दिख रहा है कि वो क्या है जगत के अंतर्गत जगत अंत पापिना के होने के नाते ईश्वर से निर्मित है अतिव जीव निर्मितत्व इनको जीव से निर्मित से कहना बिल्कुल उचित नहीं है तक स्वरूप सृष्टि इन चीजों का स्वरूप सृष्टि ईश्वर ने किया ममत्व सृष्टि जीव ने किया भोग्यत् जब तक आप इसको हमारे भोग्य है हमारे खाने योग्य है ऐसे नहीं मानोगे रह तो उसमें क्या है क्या ही नहीं जैसे बहुत सारे घास होते हैं अब क्या मालूम है आपकी खाने योग्य है या नहीं जब तक आपको मालूम नहीं है खाने योग्य नहीं है तब तक आपके लिए क्या है वन है क्या जब कोई बता देगा ये भी खाने लायक चीज है बहुत बढ़िया स्वादिष्ट से भी बनता है भोजन बना के खाओ इस को देखो खा करके बनाने की प्रक्रिया उन्होंने बता दी और आपने बना के तब क्या आपके लिए क्या हो गया वो अन्न हो गया कि नहीं हो गया तब आपके आगे भोग्य हो गया उससे पहले वो भो? भोग्य नहीं था अत ईश्वर ने भले बनाया ईश्वर ने भले ही बनाया है जो ये सारी चीजें हैं इन्हें जीव भी बनाया कि तो जीव कैसे जो भोग्यत्व संबंध होना ही जीव सृष्टि है इदम मम भोग्यम ऐसे जो संबंध कर लेता है ना यही जीव सृष्टि है नहीं तो ईश्वर के निर्मित वस्तु पड़े पड़े ईश्वे ने यद्यपि एकता निर्मित ने तथा विज्ञान कर्म अभ्याम जीव आकाशित तदन्नताम ईश्वर के द्वारा यद्यपि इनको स्वरूप निर्माण किया गया स्वरूपता उनको निर्माण करके छोड़ दिया ईश्वर अब उनमें क्या किया येतानी ये निर्मित निर्मितानी स्वरूप निर्मित इन सारे चीजों को ईश्वर के स्वरूप से निर्माण किया गया था लेकिन तथापि ज्ञान कर्म अभ्याम अपना ज्ञान और कर्म के आधार पर आपने क्या किया उसमें स्वीकार कर इसको ग्रहण करते हो जो ये इस प्रकार से उसने जैसे आप क्या मानते मछली का प्राण नहीं मानते दूसरा आदमी अगर वो मछली उस घर रोज पकड़ रहे सारा क्या आप जो जीव है आपके लिए मछली अन्न नहीं है क्योंकि आप एक साधक जीव है साधक जीव है आपके लिए मछली मांस अंडा प्याज लहसुन भी ये सब भी क्या आपके लिए अन्न नहीं है आपके दृष्टिकोण में उसमें अन्नत्व नहीं है आप उस अन्न मानते नहीं उसको खाते नहीं आप आपके लिए भोग्य नहीं है आप जो जीव साधक जीव का दृष्टिकोण उसमें अन्नत्व नहीं है भले ईश्वर श्रेष्ठ है वो अन्य जीवों में दृष्टिकोण में जो असाधक जीव का दृष्टिकोण में वैश्वल उन्हीं वस्तुओं में अन्नत्व और भोग्यत्व है ये जो चीज है वो जीव श्रेष्ठ है ईश्वर श्रेष्ठ नहीं है ईश्वर ने वस्तुओं का निर्माण करके छोड़ दिया और आपने उसके अंदर अन्नत्व का आरोप करके भोग्यत्व ने भोग के लिए स्वीकार कर ले आश्चर्य होता है इसमें एक ऐसी घटना विचित्र भोपाल में घटी है भक्त थे लोग मारे गुरु आश्रम में आते थे योग आश्रम तो घर आस पड़ोसी थे और इन, इसके घर में एक ही लड़का था उसके घर में एक ही लड़की थी दोनों भाई बहन जैसे प्रेम था इनका भी भाई बहन जैसे राखी बांधने नहीं थे प्रेम से खेलते कूदते बचपन से बड़े हुए हैं और आते थे योग भी सीखते थे सब कुछ होता था और लड़ाई झगड़ा भी होता था आपस में भाई बहन जैसे जब प्रेम था तो दोनों जब पढ़े हो गए पेपर के लिए थे उसके बाद लड़के को भी नौकरी लग गई लड़की को भी नौकरी लगी कै भाग्य समझो तय हुआ दोनों के बीच में अब तक उसको ये समझ रहा था कि छोटी बहन जैसे और खेलता था कूदता था मारता था पीटता था सब कुछ व्यवहार था अब जैसे इस केंद्र बुद्धि में, में आई ही मेरी होने वाली पत्नी और उसकी बुद्धि में आ गया कि मेरा होने वाला पति है सारा संबंध व्यवहार बदल गया पूरा व्यवहार बदल गया अब वो लड़की इस घर में आई हाथ पैर ही नहीं रख रही देख भी नहीं रही इस तरफ दोनों बड़े अच्छे ग्राम परिवार के थे तो अब वो हो गए शादी होने से पहले बचा नहीं सकते घर हो गया ना ससुराल हो गया ना बड़ा अब तक जब मित्र का घर था ये जैसा भाव था अब हो गया वो ससुराल बुद्धि में ने। इसे पहले कहा था बीस बाईस साल तक रोजगार जाती थी उठना बैठना और छीन करके भी खाती थी अब उतर झांकने को भी तैयार तो नहीं जब तक शादी नहीं हुआ तब तक वो घर पहन नहीं रखूंगी कितने बदल गया केवल एक बुद्धि में गढ़ दिया गया कि भाई ये तुम्हारे होने वाले पति है ये उसका वो सगाई बोलते ना सगाई हो गई कहते सारी सृष्टि उसके लिए उन दोनों घरों के बीच थी जो भाव था वो सब कुछ बदल गया तब जीव सृष्टि समझ में आता ऐसे है ऐसे घटनाएं जो घटती है ना सामने तब जीव सृष्टि अब तो ये न तक ये रूप में वह भोग्यता तब अत्यंत विलक्षण रूप भोग्य होने पर सारा व्यवहार बदल गया आपकी बुद्धि अगला वस्तु कैसे स्वीकार कर रहा है उसके ऊपर निर्भर हुआ उस चीज तो वही है पहले वही लड़का था अब वही लड़की थी कौन से पर उसे मतलब कोई और दोषी तो चढ़ाने और प्रतिभाव होना है निश्चय हो गया तो कोई अंतर ही क्या में कोई अंतर नहीं है खान पीन में कोई अंतर नहीं किसी चीज में कोई अंतर नहीं क्यों मानसिक वृत्ति बन गई बस मानसिक वृत्ति में सारा खेल बद इसलिए कहते हैं ईश्वरीय सृष्टि का वस्तु के स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता लेकिन आप जिस वस्तु के साथ कैसे संबंध कर ले रहे हो उसके ऊपर उस वस्तु के अनत्य भोग्य तृष्टि हो ये जो सृष्टिया भोग्यता की सृष्टि जो है वस्तुओं का वह जीव का अपना कृत है ईश्वर का नहीं इसलिए कहते हैं ज्ञान कर्म व्याम जीव आकाशित तम उसमें अन्नत भोग्यत्व जो है वह जीव के नहीं बना लिया ज्ञान कर्माभ्या ज्ञान विहित प्रतिषिधा देवता परयोषित आदि विषय पर ध्यानम ज्ञान से ज्ञान उपासना भक्ति देवता आदिओं का ध्यान परयोषित का ध्यान विहित ध्यान क्या है देवता ध्यान विहित ध्यान प्रतिषिध ध्यान क्या है परस्त्री को भोग करने की इच्छा करना आदि का जो चिंतन करता है वह निषिद्ध ध्यान और कर्म में विहित निषिद्ध क्या है ज्ञादि निषिद्ध कर्म, कर्म हिंसा आदि इनके वजह से व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं के साथ अपरभोग्यम कर लेता है प्राणाता नाम स्वभोगोपकरणत्म स्वभोग उपकरण स्वभोगोपकरण भोग्यत्व स्वीकार कर दिया सन्यास में क्या करते हैं ये सारे साधनों को स्वाहा कर सबको मान बुद्धि अहकार सबको स्वाहा स्वा कौन कहेगा मैं मैं क्या रह गया सुहा डाल दिया आपने किस चीज को मैं बोलू एक मत ब्रह्म को वहां रह जाता है ब्रह्म को तो कोई स्वाह कर नहीं सकता है नहीं तो उसको भी ले जाकर डाल देते स्वाह कर देते वो जो स्वरूप है स्वरूप को कैसे स्वाह करोगे स्वाह करने वाला खुद को स्वाह कैसे कर देगा खुद को छोड़ कर गए ने ब्रह्म अप्रस्त को के बाकी सारा चीजें उपाधियां हैं सबको स्वागत अब सर्व भोक्त समाप्त हो गया तो भोक्तृत्व भी खत्म हो गया भोग्य भोक्तृभाव ही खत्म करना ये वास्तविक अर्थ जीव सृष्टि को खत्म करना अज सन्यास के बाद क्या हुआ इस तो जिंदा है ना आपने कह दिया अड्स्थिमान स्वाहा ऐसा चला गया कि ऐसा वहां पर जल के गिराख हो गया क्या कहते हैं सब गिना जाता है अस्थि मांस रुधिर सब गिना गया इंद्रियों की भी नाम चक्षु सब नाम गिनते कर्म इंद्रियों को स्वा कर, कर देते हैं मन बुद्धि अहंकार चित्त को स्वाहा कर देते हैं अपनी कर्म अपनी भाषाएं जो सब स्वा कर देते हैं हर चीज को जो बंधन के कारण ही सकल तत्व सारे चीजों को जीव सृष्टि जो था भोग त्रिभोग्य भाव ये वास्तविक सन्यास तो ईश्वर सिर्फ विद्यमान है लेकिन आपने में में कर दे क्या है केवल जीव सृष्टि का नाश करते अरे ये मेरे हैं ये भाव जो था इंद्रियों का स्वागत मतलब मेरे जो इंद्रिया करके मैं भाव कर रहा था ये नष्ट हो यह स्वागत ममो अंगा ने ममो इंद्रिया मम सत्य भी गया मुक्तम भवती कहने का आपका मतव मतलब क्या निकल रहा है समझ में नहीं आ रही है पित्री तथा ईश कार्यम जीव भोग्यम जगद्वाभ्या पितृजनया भर्तभोग यथा योजित थेष्यता बहुत विचित्र दृष्टान कहते कि देखो जैसा पिता पहला करता है पिता पहला कर दिया बेटी को लेकिन बेटी का उपभोग कौन करता है पति करता पितृजनयात्री भोग गया सारा चिन्ह किसका सेवा कर रही है वो अपने माता पिता का नहीं पति का पति के परिवार का और उत्पन्न संतान का पति द्वारा पहले जमाने में जब गाड़ी घोड़ा मोबाइल टी सब ये सब नहीं तो फोन फान तो दूर शादी हो गया तो मायके को तो भूल ही जाती कई वर्षों तक मायके के यहां से कोई ना आता जाता था ना ये मायके आती जाती थी उनकी यही तो कहती है जब बहुत वर्षों बाद कृष्ण ने भेजा आदमी को तो इतने वर्षों बाल को याद किया हमको अपने मायके वाले कई वर्षों के बाद न वो जा सकती इतना दूर न वहां से दूर से कोई याद का आजकल तो धीमी छत्तीसगढ़ बात करी मोबाइलों रखा है क्यों जाए माँ से बात कर रहे हैं तो ये हालत खराब कर पहले इसमें समर्पण भाव और एडजस्ट करने की सामर्थ्य आ जाती थी चलो हम आई गए हैं हम तो समर्पित हो गए जैसा भी हजीना आप डाइवर्स लीजिए टेलीफोन तेलफोन जो हो गया ना ये सब बिगाड़ रहे कोई तो यथा जिस प्रकार से पितृजन्य और भर्तृभोग्य स्त्री होती है उसी प्रकार से ईश्वर जन्य सृष्टि है और जीव के तरफ भोग्य है पहला किसने किया भोग कोई दूसरा करता है ईश कार्यम जीव भोग्यम चीज एक है उसके अंदर पितृजन्यत्व भी है भर्तृभोग्यत्व भी है यथा उसी प्रकार से इस सृष्टि जगत दो चीजों से देखा जाएगा ईश जन्यत्व ना और जीव भोग्यत्व है जाए जगत द्वाभ्याम ये जगत दो प्रकार से समन्वित है संबद्ध है जगत सप्ताहत्व सप्ता जगत है ईश्व कार्य और जीव भोग दो प्रकार संबद्ध होता है एक से उभय संबंधित दृष्टांत एक के अंदर दो, दो प्रकार संबंध होने में एक दृष्टांत दे रहे हैं पितृजन्य भ्रद्र भोग्योषित तथा ईश्वर ऐसा एक स्त्री है और पितृज नित्य रहेगा और है उसी प्रकार से समझो ईश जीव और जगत सर्जन इस प्रकार से ईश सृष्टि और जीव सृष्टि होने में क्या साधन है इत्यता माया वृत्तियात्मको ईश संकल्प साधनम जनऊ मनोवृत्त्यात्मको जीव संकल्पो भोग साधनम भोग्य तो कौन ला रहा है हमारे मन में जो विद्यमान संकल्प आदि का वृत्ति और ईश्वर का माया वृत्ति से जनमित है ईश्वर की माया वृत्ति जगत उत्पत्ति का साधन है और जीव में भोग्य रूपा संबंध जोड़ने का साधन क्या है मन का संकल्प ईश संकल्प माया मायावृत्तियात्म को ईश संकल्प ही जनऊ मन उत्पत्त हो जिन्हें प्रादुर्भा जनऊ कर दिया जनी शब्द है जनी मने उत्पत्ति ही उसके शब्द क्या होगा जनऊ जैसे हरि का हरऊ जनी जनयानी जमीन जनी जनीन जमीना जने भ्या इत्यादि बनेगा शब्द में क्या बनता है जनऊ अर्थात उत्पत्तौ इसका अर्थ हो गया उत्पत्ति उत्पत्ति में जगत का उत्पत्ति में ईश्वर का साधन क्या है मायावृत्ति रूपा ये संकल्प है वही ईश्वर का साधन है और इस जीव की सृष्टि में जीव का साधन क्या है मनोवृत्तियात्मक हो जीव संकल्प जो जीव का संकल्प है वही इस जगत में भोग्यत्व लाने का साधन है तो मन का संकल्प त्याग दिया जाए सर्वारंभ परित्याग गीता सर्व आरंभ का मतलब तो क्या किया संकल्प सकल संकल्प तो ये संकल्प है ना मन का जो वृत्त जो संकल्प निकला ये मेरा है मेरे भोग्य है मेरे ग्राही है मेरे उपाधि है ग्राह्यता, उपाध्यता साधता ये सब जब मान ले रहे हैं यही चक्कर बना है सारे बंधन का सर्वरम्भ प्रत्याग हो जाए सर्वसंकल प्रत्याग हो जाए कौन किसका क्या है कुछ नहीं रहा सर्व संकल्प सर्वसंकल्पन्यास जीव संकल्प भोग इसलिए इस प्रकार का जो संकल्प बोध्या सर्वसंकल इंत्र का संकल्प लेना मूक्षा का संकल्प सात स्वाध्याय साधन का संकल्प ये नहीं तद संकल्पों को नहीं वो संकल्प जरूरी है जब तक मुक्ति नहीं होती जब तक जीवन मुक्ति का स्वरूपानुभूति नहीं तब उनको तो नहीं है तो मुख्य सब तो त्याग दो त्याग देना संन्यास त्याग दो तो फिर क्या बनोगे साधन अभी मुक्त नहीं है जब तक तब तक ये सिर्फ शास्त्रों के हिसाब से रहना पड़ता है कितनी संकल्प त्याग सर्वसंकल सर्व बंधन कारण संकल्प त्याग ऐसा ईश सृष्ट वस्तु स्वरूप अतिरिक्त है ईश्वर सृष्ट स्वरूप वस्तु के स्वरूप से अलग से उसे भोग्यत्व नाम को कोई चीज हम मानती नहीं है अतएव क्या ये सृष्टि करेगा उसमें को जीवन सृजते इत्या संज्ञा मैने भोग्यवाकार सृष्टि भी है रूपाकार सृष्टि सैत्रिक दृक्त उसे भोग्यकार सृष्टि भी है इसे इस कारण ईश्वर निर्मित मण्यादो वस्तु स्थिति वृत्ति नाना तद बहुश्य बहुत सुंदर दृष्टान देंगे देखिए यहां ईश्वर निर्मित मणि बहुत सुंदर कोई हीरा है मन हीरा नीलम है वो ऐसी उत्कृष्ट चीज है उसके अंदर आप समय में दान में ले लेंगे ना उत्कृष्ट में आसानी से समझ में आ जाती है आप वो हीरा की बोली लग रही थी पचास हजार इक्यावन हजार बढ़ रहा है टूट रहा है टूट रहा है आप भी बोली में लगे हैं और भी लोग लगे हैं आप बोली हो रहा था भीड़ लगी थी तो महाका पहुंच गया वो भी लगा हुआ है देख रहा है वो क्या हो रहा है भाई तो बोली लग रही है बहुत बढ़िया हीरा है देखो, कमाल। अब बोली लगते लगते किसी ने उसकी लगा ली अंतिम बोली लगी एक बार दो बार तीन बार हो गया उस व्यक्ति को चीज़ नहीं अब जो लगा रहे उसके नहीं। उनको तो मिला नहीं वो बड़े दुखी हो गए और जिसको मिला बड़ा खुश हो गया और इन दोनों को जो देख रहा था बाबा वो सुखी है चीज़ एक था ईश्वर तो मणि है जिसने पाया वो सुखी हो गया जिसने नहीं पाया वो दुखी हो गया और जब क्या किया तो उदासी जो भोग्यत्व का आकार में भेद हो रहा है ना मणि एक है अलग अलग जीवों को अलग अलग फल के साथ प्रदान यदि दिव्य मणि के भोग्यत्व आकार में भेद ना होता तो फल में भेद भी नहीं। जिसने पाया उसमें भोग्यत्वाकार अलग है जिन लोगों ने नहीं पाया उसके कौन से भोग्यत्कार अलग है एक उदासीन व्यक्ति में भोग्यत्कार अलग है यही जीव सृष्टि निर्मित मणिधे स्थित ईश्वर निर्मित मणि में वस्तु का अपना स्वरूप एक है नाना स्वरूप नहीं है फिर भी भोग त्रिवृत्ति नाना भोगताओं भोगता बुद्धिवृत्ति की भेद के कारण से ति के अंदर जो भोग का स्वरूप भी बहुधात बहुत प्रकार का माना जाता है एक एकस्मिन विषय बहुविध उपभोग उपलब्य मानस तत्प्रयोजक भोग्याकार भेद गमृती एक विषय में बहुत प्रकार का भोग उपलब्ध हो भो रहा है अनुभूति सिद्ध है यह देख मालूम होता है इसका प्रयोजक उस वस्तु में विद्यमान भोग्या भोग्यवाकार सृष्टि में जरूर भेद है ये साबित होता है क्योंकि दृष्टांतरण और समझाइए ननु सती भोग वेरे, भोग कल्पित ये भोग में भेद होगा तब न भोग्य में भी भेद मानूंगा तो भोग्याकार में भेद आ जाएगा ना तब जब भोग में अंतर नहीं भोग में सुख दुख अंतर साक्षात करगा ना सुख दुख में भेद ना रह जाए सभी समान रूप में संबंध होने लग जाए से भेद नहीं माना जा सकता आते अतएव कहते हैं सुख दुख आदि में भेद ना हो तो में भेद नहीं माना जा सकता सैवना इसलिए सुख दुख में भेद नहीं रहेगा तो भोग में भेद नहीं है अतः सुख दुख में भेद तो ना होने के कारण से हम जीव सृष्टि भोग्याकार सृष्टि नहीं मानेंगे इत्या संज्ञ कहते नहीं तुम कैसे काटोगे भाई दृश्य मानता दिखाई दे रहे साहब तुम कैसे निश कर सकते को मणिम लब्ध्वा क्रुद ही अलाभता पश्च्य विरक्त न को मणिम लब्ध्वा जिसको मणि का लाभ होगा वो खुश हो गया है सुखी सुख अनुभव कर रहा है अलाभता अन्यो जिसको लाभ नहीं हुआ वो क्या कर रहा है बड़ा क्रोधित हो रहा है गुस्सा हो रहा है क्यों आ गया ज्यादा बोली कर डाल महंगाई कर दी गड़बड़ कर दिया ऐसे अंदर गुस्सा होकर दुखी हो रहा है उस मणि को लेकर जो विरक्त है वो देखते रह जाता है नृष्य न कुखी होता है न दुखी होता है एकोमअर्थी एक मण्यर्थी था उत्तम लब्धा वह उस मणि को लाभ करके प्राप्त करके प्रसन्न हो गया दूसरा था, तत का नहीं हुई तो क्रुध्यू विषय में विरक्त, तो, विरक्त है न लाभ लाभ से मतलब नहीं वाला है वह तम मणि पश्य मणि को जो देखते रह जाता है लावा वह लाभाल हर्ष क्रोध हो न प्राप्त होती लाभ और अलाभ निमित्त न उसे हर्ष होता है न उसे क्रोध ही होता है हर्ष अच्छा क्रोध न प्राप्त करता